तत्व चिंतामढ़ी भगवान क्या है इन सूत्रों का मूल आधार ईश्वर पर वा योग है इसमें भगवान की शरण होने को और उन दोनों में से पहले में भगवान का नाम बतलाकर दूसरे में नाम जप और स्वरूप का ध्यान करने की बात कही गई है महर्षि पतंजलि के परमेश्वर के स्वरूप संबंधी अन्य विचारों के संबंध में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कहना है यहाँ पर मेरा अभिप्राय केवल यही है कि ध्यान का लक्ष्य ठीक करने के लिए पतंजलि जी के कथनानुसार स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का जप करना चाहिए ओम की जगह कोई आनंदमय या विज्ञान ब्रह्म का जप करे तो भी कोई आपत्ति नहीं है भेद नामों में है फल में कोई फर्क नहीं है जब सबसे उत्तम वह होता है जो मन से होता है जिसमें जीव हिलाने और ओष्ट से उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसे जप में ध्यान और जप दोनों साथ ही हो सकते हैं अतः करण के चार पदार्थों में से मन और बुद्धि दो प्रधान हैं। बुद्धि से पहले परमात्मा का स्वरूप निश्चय करके उसमें बुद्धि स्थिर कर ले फिर मन से उसी सर्वत्र परिपूर्ण आनंदमय की पुनः पुनः आवृत्ति करता रहे यह जप भी है और ध्यान भी वास्तव में आनंदमय के जप और ध्यान में कोई खास अंतर नहीं है दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं दूसरी युक्ति श्वास के द्वारा जप करने की है श्वासों के आते और जाते समय कंठ से नाम का जप करें, जीव और औष्ठ को बदलकर कर श्वास के साथ नाम की आवृत्ति करता रहे यही प्राण जप है इसको प्राण द्वारा उपासना कहते हैं यह जब भी उच्च श्रेणी का है यह न हो सके तो मन में ध्यान करें और जीभ से उच्चारण करें परंतु मेरी समझते इनमें साधक के लिए अधिक सुगम और लाभप्रद श्वास के द्वारा किया जाने वाला जप है यह तो जप की बात हुई असल में जप तो निराकार और साकार दोनों प्रकार के ध्यान में ही होना चाहिए अब निराकार के ध्यान के संबंध में कुछ कहा जाता है एकांत स्थान में स्थिर आसन से बैठकर एकाग्र चित्त से इस प्रकार अभ्यास करें, जो कोई भी वस्तु इंद्रिय और मन से प्रतीत हो उसी को कल्पित समझकर उसका त्याग करता रहे जो कुछ प्रतीत होता है सो है नहीं स्थूल शरीर ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है इस प्रकार सब का अभाव करते करते अभाव करने वाले पुरुष की वह वृत्ति जिसे ज्ञान विवेक और प्रलय भी कहते हैं यह सब शुद्ध बुद्धि के कार्य है यहाँ पर बुद्धि ही इनका अधिकरण है जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का मनन होता है और प्रतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु में यह नहीं है यह नहीं है ऐसा अभाव हो जाता है इसी को वेदों में नेति नेति ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं कहा है अर्थात दृश्य को अभाव करने वाली वृत्ति भी शांत हो जाती है उस वृत्ति का त्याग करना नहीं पड़ता स्वयं हो जाता है त्याग करने में तो त्याग करने वाला त्याज वस्तु और त्याग या त्रिपुटी आ जाती है इसलिए त्याग करना नहीं बनता त्याग हो जाता है जैसे ईंधन के अभाव में अग्नि स्वयं शांत हो जाती है इसी प्रकार विषयों के सर्वथा अभाव से वृत्तियां भी सर्वथा शांत हो जाती है शेष में जो बच रहता है वही परमात्मा का स्वरूप है इसी को निर्वी समाजी कहते हैं तस्यापि निरोधे सर्वरोधा निर्बीज सधि योग